शंभू प्रसाद जी मुंबई से जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से शंभू प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं भी सुनने वाले सारे दर्शकों आपके मधुबन के सारे टेक्निशियनों का बहुत बहुत आभारी हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं वो पहली बार आपकी आवाज से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में खुद ही बताएं। स्वागत है आपका जी मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ मेरी वहीं पे मगध यूनिवर्सिटी में जो बोध गया में है गया से शायद सारे लोग परिचित होंगे बोध गया में ही हमारी एम तक की पढ़ाई हुई वहां से मैंने दर्शन शास्त्र में एमे किया, का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था, प्ले करता था ऑल इंडिया शॉर्ट प्ले ड्रामा कंपटीशन में उन दिनों में भाग लिया करता था हमारी भाषा वैसे मगही है मगही में भी हम नाटक किया करते थे और पुरस्कार भी जीता करते थे हमारी टीम को पुरस्कार मिला करता था 1981 81 में मैं एमए पास करने के बाद मुंबई आ गया मुंबई में हमने चंद्रास आर्ट एकेडमी जो हमारे आदरणीय कलाकार थे जिनके मृत्यु हो गई वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एफ टी आई आई में ऑनररी ऑनररी प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिप्यूट किया था उनका नाम था गजानन जागीरदार साहब तो वो गजानन जागीरदार साहब के इस में मैंने तीन साल की एक्टिंग की ट्रेनिंग ली डिप्लोमा कोर्स किया और साथ में फिल्म मेकिंग सीखा वहां से पास आउट होने के बाद एक्टिंग के लिए ट्राई किया उस जमाने में टीवी सीरियल्स वगैरह नहीं बना करते थे सिर्फ फिल्म फिल्म हुआ करते थी हमारी एक फिल्म पहली फिल्म थी इसका नाम था तन बतन गोविंदा साहब इंट्रोड्यूस हुए थे और मैंने भी एक छोटा सा एक किरदार इंस्पेक्टर का जो था मैंने किया था आज भी अगर वो आप फिल्म देखेंगे YouTube पे मिलेगी देखने को तो उसमें मैं देख जाऊंगा उसके बाद यहां पे फिल्मों का सफर शुरू हुआ डायरेक्शन में भी हमारा शौक था तो हमने देश गौतम जी डायरेक्टर थे इनके फिल्म थी बुरा आदमी बुरा आदमी में मैंने उनको असिस्ट किया और उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म में भी असिस्ट किया उसका नाम था एक दिन बहू का इस तरह से मैंने उनके साथ चार फिल्में की और फिर मैं पंजाबी फिल्मों से भी जुड़ा रहा पंजाबी फिल्म सतपाल पूरी साहब डायरेक्टर हुआ करते थे और उनका देहांत हो गया उनके साथ तीन फिल्में की उनके साथ भी पहली फिल्म थी हमारी कौन दिला दियां जाने दूसरी थी यारी उमरादी और तीसरी अनाम फिल्म थी जो बन नहीं पाई गुजराती फिल्मों में भी मैंने असिस्ट किया उसके बाद वेद राही साहब जो उस जमाने में टीवी सीरियल्स के जब टीवी सीरियल का जमाना आया दूरदर्शन पे टीवी सीरियल्स बनने लगे तो उस जमाने में वो अच्छे निर्देशकों में गिने जाते थे और उन्होंने पहली सीरियल बनाई जिंदगी उसमें मैं चीफ एडी था उसके बाद उन्होंने गुल गुलशन गुलफार्म बनाई उसमें भी चीफ एडी था मैं उसके बाद 1996 में मुझे इंडिपेंडेंट निर्देशक बनने का मौका मिला और मैंने एक सीरियल बनाई जी टीवी के लिए जो रात 10 बजे टेलीकास्ट हुआ करती थी उसका नाम था शहर और सपना ज्यादा लंबा नहीं चला वो तेरा एपिसोड चल के बंद हो गया फिर वही सिलसिला प्रोडक्शन हाउसेस में घूमना बातें करना लोगों से मिलना इसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्री की तरफ रख किया और ये हिमाचल गवर्नमेंट के लिए मैंने कुछ स्वास्थ्य विभाग के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाई मैट मैट रश और भी दो तीन डॉक्यूमेंट्री बनाई उसके बाद भोजपुरी फिल्मों में मैं एक्टिंग किया हमारी भोजपुरी की एक फिल्म है बजरंग बजरंग जो बहुत अच्छी चली उसमें मैं हीरो के पिता का किरदार निभाया है उसके बाद चार फिल्में और की मैंने भोजपुरी की चार फिल्मों में पहला है वो इसका नाम है सीता दूसरा राजा के रानी से प्यार हो गई है तीसरा है हम हई धर्म योद्धा चौथा है लाखों में भौजी एक हमार सब में मैंने पिता का ही किरदार किया है किसी में हीरोइंस का फादर किसी में हीरो का फादर उसके बाद यह सिलसिला अभी भी जारी है कई सारे सीरियल्स में भी काम करे हैं मैंने जो एपिसोडिक होते हैं सावधान इंडिया वगैरह में लोगों ने देखा होगा चेहरा जाना पहचाना है टीवी में कभी कभी दिख जाता हूं अब भी करता रहता हूं लेटेस्ट इन दिनों हमने एक एसोसिएट डायरेक्शन में एक फिल्म की थी बच्चों के ऊपर इसका नाम है बावली जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में उसको चुना गया है और वो हैदराबाद में 11 तारीख और 14 तारीख इस आने वाले नवंबर में थिएटर में दिखाई जाएगी उसको पुरस्कार मिलता है नहीं मिलता है तो भगवान जाने लेकिन हम उस फिल्म से मैं जुड़ा हुआ था और अभी भी संघर्ष जारी है कुछ ना कुछ करता रहता हूं चाहत बहुत होती है लोगों में लेकिन पूरी बहुत कम लोगों की होती है हमारी भी कुछ हुई कुछ नहीं हुई जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने फिल्मों में आपका आना हुआ और कैसे कैसे आपने स्ट्रगल किया वो बातें आपने बताया अच्छा लग रहा है हमें सुनकर आपकी कहानी को तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि शंभु प्रसाद जी बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग फिल्में देखते हैं या कोई अच्छी फिल्में बन जाती हैं तो सभी को याद करते हैं बनाने वालों को लेकर गाने वालों को डायलॉग वालों को एक्शन वालों को सभी चीजें एक मायने रखती हैं तो जब आप फिल्म बनाते हैं या कोई सीरियल बनाने की सोचते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर यानी कौन कौन से जो ज्यादा जो मेहनत लगती है जैसे फिल्म बनाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है सबसे ज्यादा जो तकलीफ या मेहनत जिसको कह सकते हैं किस जगह पर काम करना पड़ता है कौन सी जगह पर जहाँ मुश्किलें आती हैं फिल्म एक टेक्निकल मीडिया है इसमें एक माहौल बनाना पड़ता है कि हम फिल्म बना रहे हैं या सीरियल्स बना रहे हैं सबसे पहले इसमें फिल्म मेकिंग में चार पिलर्स होते हैं सर एक राइटर होता है दूसरा डायरेक्टर होता है तीसरा कैमरा मैन होता है और चौथा एडिटर होता है बाकी लोग एक्टर्स तो बाद में आते हैं पहले ये चार पिलर पर जैसे एक मकान खड़ा किया जाता है वैसे ही चार पिलर पे ये फिल्म का एक ढांचा बनाया जाता है ये चारों का बहुत बड़ा योगदान होता है उसके बाद फिर जब ये अच्छी अच्छी कहानी नहीं होगी तो निर्देशक भी कुछ नहीं कर पाएगा इसलिए कहानी अच्छी होनी चाहिए एक पिलर अगर उसकी फोटोग्राफी रात को रात दिखना चाहिए दिन को दिन दिखना चाहिए तो उसके लिए जो हमारा कैमरामैन होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए पूरा पूरा डिवोटी तीसरा डायरेक्टर जो उसको शूट करता है इमेजिनेशन अपना इमेजिनेशन लगाता है अपनी सोच से अपनी बुद्धि से उसको एक स्ट्रक्चर देता है पूरा बनाता है और चौथा आदमी होता है एडिटर जो उसको संपादित करता है जब हम पूरा शूटिंग करके टेबल पे आते हैं तो हमारी फिल्म लाइन में एडिटिंग के बुक में लिखा हुआ है कि एडिटिंग इज द रीमेकिंग ऑफ द फिल्म उसके बाद उसकी रीमेकिंग होती है वहां पे कलाकारों का भी योगदान बहुत होता है अगर कलाकार अच्छे नहीं होंगे तो आपकी फिल्म बहुत अच्छी लिखी हुई अगर अच्छे उसके अच्छी मतलब डायलॉग की डिलीवर नहीं हो पाई तो फिल्म बैठ जाती है मेहनत तो इसके हर पार्ट में जितने ये पार्ट है ये सारे पार्टों में सारे हिस्सों में मेहनत करनी पड़ती है और ये एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है फिल्म मेकिंग जो हर आदमी इसमें मेहनत करता है तभी जाकर के जो स्वाद है अच्छा और आंखों के आंखों को सुख मिलता है देखने में कानों को अच्छा लगता है आंख को भी अच्छा लगता है और पब्लिक सबसे बड़ी चीज है हमारी जो जनता जनार्दन है उसका वोट उसका वोट अगर मिला वो है। है। <laughs> तो ये है फिल्म मेकिंग का आपका प्रोसेस इसमें इतने लोग इसमें सारे टेक्नीशियन हैं, बहुत सारे और बीच में भी टेक्निशियन आते हैं जो भी होते हैं हमारा प्रोडक्शन का भी बहुत अहम भाग होता है साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हर साउंड को व्यवस्थित रूप से कहां हो पैर का चलना डालना है कहां उठना है कहां बैठना है कुर्सी की आवाज कहां आएगी कितनी आएगी मुक्के की आवाज कितनी आएगी ये सारे सारा जो डिपार्टमेंट है ना सारा डिपार्टमेंट बढ़िया काम जब तक नहीं करे फिल्म अच्छी नहीं एक असिस्टेंट भी जो होता है फिल्म का अगर आपका असिस्टेंट अच्छा नहीं है डायरेक्टर का खड़ा वजह भी ऑर्केस्ट्रा ही समझिए सारे गाने बजते हैं उसमें हर तरह के सासम तब जाकर के वो फिल्म तैयार होती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शंभु प्रसाद जी मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं भी अच्छा लग रहा होगा कि फिल्म बनाना कोई आसान बात नहीं एक है एक ऑर्केस्ट्रा आपने बताया और एक और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कोई भी फिल्म सफल तब होती है जब उसमें सभी किरदार और सभी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है सबकी जान लग जाती है सब वो जाके सही बनता है अगर कोई भी व्यक्ति उन चीज़ों को उस अहमियत से नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी फिल्म में दिख जाती हैं। वैसे ही ऑर्केस्ट्रा भी हम लोग सुनते हैं अगर एक भी साथ बजाने वाला ठीक से नहीं बजाता है तो कहीं ना कहीं वो कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जीवन में काफी संघर्ष तो आते रहते हैं जाते रहते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में या फिर इस जगह में किस तरह आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं और क्या आगे फ्यूचर में आप सोच रहे हैं तो यह है कि आगे कुछ अच्छा कर पाऊ कुछ अच्छा काम कर पाऊ जिससे जैसे अभी एक फिल्म से जुड़ा था बावली जो बताया आपको मैंने इंटरनेशनल चाइल्ड फिल्म के लिए वो चुनी गई है तो ऐसा एक कुछ काम करना चाहता हूँ जिससे लोगों में लोगों की नजर में आऊ कि मैंने कुछ किया बाकी तो जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है तो करते रहो <laughs> वो बात अलग है लेकिन कुछ क्लास काम करना चाहता हूँ और वो क्लास काम पता नहीं हमारे पास आएगा नहीं आएगा कुछ कर रहे हैं संघर्ष जारी है अच्छा काम करें इनमें कहा गया है कि इसके आने के रास्ते तो बहुत हैं जाने का रास्ता कोई नहीं है बाहर नहीं निकल सकते बाहर आने के सही बात आज भी एक कहावत है ना कि जब तक सांस है तब तो तक आस है <laughs> तो सांसें चल रही है आस बदी हुई।, हुई, हुई, हुई, हुई है <laughs> आज तो टूटती नहीं है लगता है कल कल का सवेरा कहते हैं ना कि सूर्यास्त के बाद जो है सूर्योदय होता है तो शायद सूर्योदय होगा तो वो एक गाना मुझे बहुत पसंद है वो सुबह कभी तो आएगी वो गाना एक लाइन गुनावना दीजिए उसका ओ सुबह कभी तो आएगी वो सुबह कभी तो आए सके लिए हम जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नग में गाएगी को सुबह कभी तो आएगी वो सुबह कभी को तो आएगी खातिर युग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं जिस सुबह के अमृत पी धु हम जहर के प्याले पीते हैं सीरु हो पर एक दिन तो कर्म फर्माएगी वो सुबह कभी को तो आएगी वो सुबह कभी तो आ रे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं इंसानों की इज्जत जब झूठे सिखों में न तो जाएगी वो सुबह कभी आएगी वो सुबह कभी तो आएगी वो सुबह कभी तो बहुत ही अच्छा गीत आपने हमें सुनाया है आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को भी ये गाना बहुत अच्छा लग रहा होगा मुकेश की आवाज में ये खूबसूरत गाना था चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें एक मोटिवेशन है कहीं ना कहीं व्यक्ति आस लिए घूमता है तो उसे ये गाने जो है कहीं ना कहीं एक कही एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है एक्स्ट्रा शक्ति देता है हम जिस काम को लेकर चलते हैं वो होने वाला है ऐसा हमारा अंदर का मन भी कहने लगता है और हम ज़्यादा काम करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो फल भी हमको मिलता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जीवन में आँस रहेगी तो काम भी करते रहेंगे आँस नहीं तो काम भी बंद हो जाएगा तो फिर सब कुछ ठप्प हो जाएगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आस पूरा हो ना हो वो तो अलग बात है लेकिन उसको लेकर चलना बहुत जरूरी है जहां तक हम अपने कार्य को अच्छी तरह से लोगों के बीच में प्रेजेंट कर सके तो आइए आगे बढ़ते हैं शंभू प्रसाद जी आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं आपके जीवन में जो चढ़ाव है मैंने आपको लगा की बस मैं अभी आगे बढ़ने वाला हूँ वो कौन से समय पर लगा किस लिए लगा कौन से सिचुएशन पे लगा वो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ 83 में और 84 में उस समय मेरी उम्र कुछ 27 साल रही होगी और मुझे भोजपुरी फिल्म में हीरो के किरदार के लिए चुना गया उस फिल्म का नाम था कांची प्रितिया हमार और हमारे अपोजिट जो हीरोइन थी उस समय की जानी मानी भोजपुरी की हीरोइन थी और उनका नाम था वंदनी मिश्रा दस गाने रिकॉर्ड हुए सन्नी थिएटर नया नया खुला था धर्म साहब का तो उस थिएटर में ही हमारे दस गाने रिकॉर्ड हुए आशा भोसले जी ने भी गाया कविता कृष्णपुर्ती जी ने भी गाया तब मुझे लगा था कि चलो एक फिल्म जब पर्दे पे आएगी तो तो हमारी जो अंदर की काबिलियत है शायद लोगों तो को पसंद आएगी लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिल्म बन नहीं पाएगी उस समय लगा कि एक पायदान चल सकता था मैं तो उतर गया हम्म। फिर दूसरा एक दौर आया 1996 में जब मैं निर्देशक बना सी टीवी के लिए प्रोड्यूसर था हमारे शर्मा जी थे प्रोड्यूसर और शहर और सपना जब मैंने बनाया तो उस समय लगा कि हाँ एक पायदान शायद मैं चढ़ पाऊंगा लेकिन शर्मा जी और सीईओ ऑफ सी टीवी दोनों के बीच कुछ अनबन हुई और वो तेरा पे बंद हो गई और हमारे जैसे टेक्नीशियन दस कदम और पीछे चल रहे <laughs> तो ये दो मौके आए थे तीसरा मौका एक और आया था जब मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता था कि चलो ठीक है दूरदर्शन के लिए आग दौड़ की बहुत लेकिन आ, कुछ वहां भी ऐसी दुर्घटना हुई जो लोगों ने जिम्मा उठाया था कि आप पैसे खर्च कीजिए मैं आपको दूरदर्शन से सीरियल पास करा के दूंगा लेकिन उन लोगों ने कुछ किया नहीं पैसे भी खा गए हमारे जो फाइनेंसर थे हमसे नाराज भी हो गए और वहां भी दस कदम पीछे में हो गया तो ये लाइफ में जो तीन घटनाएं हैं ना वो हालांकि मैं याद नहीं करना चाहता इसको लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया इसलिए मैंने एक बार कहा आपको पीछे भी कि इस लाइन में आने के रास्ते बहुत हैं जी डिपार्टमेंट्स बहुत हैं आदमी आता है एक्टर बन रहे हैं तो डायरेक्शन में भी हाथ आजमा लेता है प्रोडक्शन में भी हाथ आजमा लेता है इन इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है और बाहर जा नहीं पाता वो ये ऐसा तेंदुए का मुंह है जहां एक बार घुस गया अंदर तो बाहर नहीं आना ये कला की लाइन कुछ ऐसी है और खासकर फिल्म की लाइन और हमें तो बहुत टाइम हो गया तो अब इससे निकलना पड़ा उलझन होता है कि क्या करूं करना तो यही है अब तो 35 साल हो गए 81 में मुंबई आया था आज 35 साल हो गए ये तो है कहानी साहब <laughs> जीवन की आप बीती है लोगों के पास भी इस तरह की कई कहानियां होती हैं लेकिन फिर भी हिम्मत रख कर आप इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं फिर भी एक ख्वाहिहिशास लेकर आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है अच्छा लगा हमें एंड मैं, मैं चाहूँगा कि ऐसे समय में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं जगजोड़ कर आपको खोज रहे हैं आपको कहीं ना कहीं एक नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं क्योंकि आप इस फील्ड में फिर भी आप एक आस लिए बैठे हो ये एक बहुत बड़ी कमाल की बात आपके अंदर है और मैं चाहूंगा कि ऐसे समय में किस तरह का कौन व्यक्ति है या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेशन देता है यंग एज में तो एक पैशन था काम करने का कि बस करना है भाग दौड़ रहती थी अच्छे निर्देशकों के साथ मैंने उनको असिस्ट भी किया चीफ ए भी रहा इसमें आपको मैंने नाम बताया मिस्टर वेद राही चेतन आनंद विजय आनंद उनके भतीजे केतन आनंद इन लोगों के साथ मेरा एसोसिएशन रहा तो एक पैशन में ऐसा लगता था कि मैं कर्म जो है कर्म करना है अभी भी कर्म करता हूं अब हमारे जिस जमाने में हमने असिस्ट किया उन लोगों को अब वो लोग तो रहे नहीं इस दुनिया में विजय साहब भी चले गए चेतन साहब भी चले गए वेदराई साहब हैं अभी जिंदा लेकिन वो वर्किंग नहीं है नहीं। अब इस उम्र में हमारी उम्र अब 60 साल की है अब आध्यात्म से ही एक बहुत बड़ा मुझे बल मिलता है और शाम के टाइम में जब मैं खाली होता हूं तो ओम शांति के सेंटर जाता हूं और वहां से शक्ति जो मुझे मिलती है उसको फिर यूटिलाइज करता हूँ वो हमें बहुत बल देता है आगे काम करने के लिए और मुझे लगता है कि वो सबसे मतलब जो अच्छा है ना बल आत्मबल लेना अपने आप को फिर से समझो संज, ना उसके लिए आपको अध्यात्म की जरूरत पड़ती ही है एट द एंड जो वहां से मुझे मिलती है और वो एक प्रेरणा है ईश्वर एक, <laughs> एक आस जो है ना ईश्वर हाँ। से आस है कि हाँ वो करेगा मेरे लिए मैं अगर टैलेंट है हम में तो वो करेगा सही बात है शंभु प्रसाद ही अच्छी बात आपने बताया ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक मुख्य शक्ति है उसके साथ आपका जुड़ाव है और वहां से एक आपको आस्था मिलती है जिससे आप आगे की आस लगाकर काम कर रहे हो और आगे और भी कुछ करने की सोच आप बना के रखते हो बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा की जीवन में सबसे खुशनुमा पलों के बारे में बताइए आपके जीवन के जीवन का जो सबसे खुशनुमा पल जब मेरी फिल्म मज़रंग फिल्म हिट हुई हिट हुई और अच्छी चली मैं नहीं चला वो बात अलग है लेकिन फिल्म अच्छी चली लोगों ने सराहा वो एक खुशनुमा पल था मेरा और वैसे हमारी जो फैमिली है उसमें मैं हमेशा मैं खुश रहता हूं एक अदर बच्चा है और वो अभी काम पे लगा है आईटी से उसने बी किया है सॉफ्टवेयर है वो पत्नी भी हमारी बहुत अच्छी है जो हमारे हर काम में सहयोग देती हैं, हमारे इस स्ट्रगल में सबसे ज्यादा सहयोग अगर शादी के बाद है तो वो हमारी पत्नी का है इससे हमारा फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत ही खुशनुमा है और अभी एक छोटी सी खुशी यह आई कि हमारी जिस फिल्म में से मैं जुड़ा था बावली उसका इंटरनेशनल चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल में चुनाव हुआ ये एक अभी अभी की खुशी है ओके खुशी की जो एक परिभाषा है ना वो आप ये कह सकते हैं कि जब आप खुश हो तो वही खुशी की परिभाषा है वही पल खुशनुमा है जी शंभु प्रसाद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बजरंग फिल्म से जो है आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली वो एक खुशनुमा पल आपके जीवन में आया था जिसको आप आज भी याद करते हैं तो चलिए इसी के साथ जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको लिसनर्स बहुत सुन रहे हैं रेडियो मधुबन के माध्यम से राजस्थान गुजरात तो और भी जगह से लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मैसेज के तौर पे यह है कि हमेशा हर पल हर स्थिति हर परिस्थिति में खुश रहो अपने टारगेट को जो आप बनना चाहते हैं उसके ऊपर हमेशा कॉन्सनट्रेट के काम करते रहो कम, काम काम करोगे फल की इच्छा मत रखो फल तो ऊपर वाले के हाथ में है लेकिन पहले आपका है करना काम इसलिए आप काम करते रहो यह मेरा मैसेज है शो मस्ट गो ऑन शो चलाते रहो उसका फ्रूट हमको फल मिलेगा आज नहीं तो कल बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और एक गाना जो आपको बहुत मोटिवेट करता है वो लास्ट में एक लाइन जरूर सुना दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को मुझे एक गाना बहुत मोटिवेट करता है जो एक तो मैंने आपको सुनाया वो सुबह कभी तो आएगी और एक गाना ये है ये भजन है तुम ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो तुम ही हो बंधु सखा ही हो तुम ही हो साथी तुम ही सहारे न कोई अपना बिना तुम्हारे ऑ शंभू प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने जीवन के खास अनुभव हमारे साथ सजा किया इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आपको हमारी टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और जो सपना आपका अधूरा है वो बहुत जल्दी पूरा हो ऐसी शुभकामना करते हैं थैंक यू सो मच धन्यवाद नमस्कार एक बार फिर हमारे सभी सुनने वालों को और आपके टेक्निशियंस हैं सबको मेरा आभार